महाभारत द्रोण पर्व षष्ट राजा गय का चरित्र नारदुवाच गयम मृतम संजय सुश्रुम योग वर्ष शतम राजा भूत सि नारद जी कहते हैं संजय राजा अमृत रय के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी गई है राजा गय ने सौ वर्षों तक नियम पूर्वक अग्निहोत्र कर्क होमशिष्टअ अन्न का ही भोजन किया तस्मर प्रादात तथा तो वब्रेवर गय तपसा ब्रह्मचर्य मृतेन निमेन प्रसादेन प्रसाद वेदने वेदि सधर्मेनाधन मीक्षा चा क्षय विप्रेसु द्रद्धा निशस अनियासु सवर्णसु पुत्रजन्म चे भव अन्नमे द्रद्धा धर्मी मे रमता मन अभी चास् मे निध कार्युप इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की अग्निदेव की आज्ञा से गये ने उनसे यह वरदान मांगा मैं तप ब्रह्मचर्य व्रत नियम और गुरजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर कर अक्षय धन पाना चाहता हूँ ब्राह्मणों को दान देता रहूँ और इस कार्य में प्रतिदिन मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़ती रहे अपने ही वर्ण की प्रतिव्रता कन्याओं से मेरा विवाह हो और उन्हीं के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मेरा मन लगा रहे अग्निदेव मेरे धर्म संबंधी कार्यों में कभी कोई विघ्न न आवे तथा भविष्युक्वातरधीय जय हवाप्यस धर्मे नीजनी न जी जयत ऐसा ही होगा जो कहकर अग्निदेव वहीं अंत हो गए राजा गए ने वह सब कुछ पाकर धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई सदर्श पौर्णमा काले स्वाग्रहण चातुर्मास्य विविध यज्ञवाप्त दक्षिण अयजया राजा परिसंवत्सरांशत राजा ने समय सौ वर्षों तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श मास आग्रहण और चातुर्मासी आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए तथा उनमें प्रचुर दक्षिणा दी गवाम गवा सतमस्व सहस्राणी शतमस्व शत सहस्राणी गवाम चाप्य युता सन् उत्था सपरात्वत्सरा शत वे सौ वर्षों तक प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक लाख साठ हजार गौ दस हजार अश्व तथा एक लाख स्वर्ण मुद्रा दान करते थे नक्षत्र नक्षत्रुत्र दक्षिणा विविध यज्ञ यथा सोमोन् यथा वे सोम और अंगिरा की भांति संपूर्ण नक्षत्रों में नक्षत्र दक्षिणा देते हुए नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा भगवान का काजन करते थे विप्रेभ्य प्राद राज महामखे राजा गए ने अश्वेध नामक महायज्ञ में मणि में रेत वाली सोने की पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मणों को दान दी थी जाम्बूनदमया सर्वे रत्न परिक्षा सुवूत मनोहरा गय के यज्ञ में संपूर्ण यूप जाम्बूनद नामक सुवर्ण के बने हुए थे उन्हें रत्नों से विभूषित किया गया था वे समृद्धशाली रूप संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते थे सर्व काम समृद्धम चरादादंडम गय सदा ब्राह्मणेभ्य प्रहिष्टेभ्य सर्वभूतेभ्य एव राजा गयने यज्ञ करते समय हर्ष से उल्लसित हुए ब्राह्मणों तथा अन्य समस्त प्राणियों को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न उत्तम अन्न दिया था समुद्र वनीप नदी नुचरसुचरा दिवभ्यों चये सन् भूतग्रा विविधा संसिप्ता यज्ञसंभवदा गजस् सदृशो यो न्य ब्रुवं समुद्र वन द्वीप नदी नद कानन नगर राष्ट्र आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी समुदाय रहते थे वे उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहने लगे राजा गय के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है स्री सदयोजनाया मान त्रि सद योजन माया पश्चात पुरस्तुमयी गयम मुक्ता भज्रमणिस्थिति ब्राह्मणे वाचरण यथोक्ता दक्षिण विप्रेभ्यो भूरी में यज्ञय योजन लंबी तीस योजन चौड़ी और आगे पीछे अर्थात नीचे से ऊपर को चौबीस योजन ऊँची स्वर्णमय वेदी बनाई गई थी एक विद्वान व्याख्याकार ने ऐसे स्थलों में योजन का अर्थ वित्ता माना है इसके अनुसार वह वेदी अट्ठारह हाथ लंबी पंद्रह हाथ चौड़ी और बारह हाथ ऊंची थी उसके ऊपर हीरे मोती एवं मणि रत्न बिछाए गए थे पृथ्वी दक्षिणा देने वाले गए ने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण तथा अन्य श्रोक्त दक्षिणाएं दी थीं योजन श्रेष्ठ पर्वता पंच कुल्या कुलशल रसानाम भुवस्ता वस्त्र भरण गांस यहा उस यज्ञ में खाने पीने से बचे हुए अन्न के पचीस पर्वत शेष थे रसों को कौशल पूर्वक प्रवाहित करने वाली कितनी ही छोटी छोटी नदियाँ तथा वस्त्र आभूषण और सुगंधित पदार्थों की विभिन्न राशियां भी उस समय शेष रह गई थी यभा स्त्री शुल्लोक सुविश्रुस वटश्चाक्षय कर्ण पुण्यम ब्रह्म सरस्त उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में विख्यात हो गए साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षय वट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्म सरोवर भी उनके कारण प्रसिद्ध हो गया सचेन्मारिजय चतुर्भद्र तरस्वया पुत्रात्ण्य तरस्तभ्यम माँ पुत्र अनुत्य अज्वान अदाक्षण्यम अभि स्वैत्युदात स्वैत्य संजय वे धर्म ज्ञानादि चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी मर गए तब दूसरों के लिए क्या कहना है अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए अनुताप न करो ऐसा नारद जी ने कहा इत श्री महाभारते द्रोण परमड़ी अभिमन्युवध परमड़ी षोडश राजकीय सदसठी इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में षोडस राजकीयोपाख्यान विषयक छः अध्याय पूरा हुआ